तद्भाने तो का स्पष्ट स्पष्टी करती भान होने पर भी क्या क्षति है ऐसे जो कहा था इसको स्पष्ट करते हैं। भूत भौतिक माया नौतिक मेंत वासी सदस्तमितेश धीर विपरीयत न धीर न क्वचित भूत भौतिक माया, ना ना माया नाम असत्य अत्यंत बासी थे भूत भौतिक कार्य भौतिक का और उनके कारण माया ये असत है मिथ्या है अत्यंत वासिते बार बार चिंतन करके दृढ़ निश्चय मन में स्थिर हो जाए ये मिथ्या है असत्य असत मिथ्या सद वस्तु अद्वैत ब्रह्म अवैत है इत यज बुद्धि है न क्विद विपरीयती कभी विपरीत नहीं होती है अवैत सदवस्तु अद्वैत ही है क्यूँकी उससे भिन्न जितने माया माया के कार्यभूत भौतिक सब कुछ मिथ्या है तो सदवस्तु ब्रह्म अवद्वैत ही है, ये दृढ़ निश्चय हमेशा रहेगा भूता नूत कितने है पांच आकाशादि और भौतिक कौन है भौतिक भूत का कार्य ब्रह्मादिना ब्रह्मांड लोक देय माया उनका कारण है तत्कार मिथ्याते असत्य मिथ्याते काल है मिथ्या के लिए अत्यंत बासीते दृढ़ कैसे होगा विवेक ध्यानाभ्याम चित्ते दृढ़ बातें विवेक करना सद से पृथक करके विचार करना क्या है सद से पृथक हो जाएगा तो असत है असत होने को दिखता है तो मिथ्या है और ध्यान चिंतन बार बार करके चित्त में दृढ़ अनिश्चय हो जाएगा तब तक बार बार चिंतन करना पड़ता है बासी त्य सद वस्तु नो बुद्धि सदवस्तु अद्वैत ये बुद्धि कदाचित न विहनते कब नष्ट नहीं होती दृढ़ बुद्धि नूम्यादीनासत विदुषो व्यवहार लोप प्रसजेत इत्याशं प्रसज्येत यकार हे छोटे पुस्तक में प्रसज्जे प्रसजेत प्रसज्येम जम ये ने? ने, ने, फिर ने, फिर ने, या नहीं यह नहीं है किसमें भी या नहीं है अच्छा प्रसजिए प्रसज होता है प्रसजिए लोप प्राप्त तो होता है भूमि आदि नाम असत्य पृथ्वी आदि जब नहीं तो विद्वान का व्यवहार लोप हो जाएगा ज्ञानी कैसे व्यवहार करेगा प्रसजिए विद्य नहीं प्रसजिए कहें तो कर्म प्रसजिए कर्म नहीं आशंक्य विवेक नीथ्यात्व निश्चय विदय के द्वारा मिथ्यात्व निश्चय तो हो जाएगा ज्ञानी निश्चय कर देगा मिथ्या है किन्तु मिथ्यात्व निश्चय होने के बाद भूमि आज रहेंगे रहेंगे अब नष्ट हो जाएंगे रहेंगे मिथ्यात्व निश्चय होने से क्या राज्य में सर्प देखा था सर्प प्लास्टिक से बना लकड़ी से बना हुआ निश्चय हो गया ये सर्प वास्तव नहीं मिथ्या है तो जैसे आकार दिखता है ऐसे रहेगा नहीं, नहीं। निच् तो निश्चय होने पर भी ऐसे दिखेगा आकार दिखेगा इसलिए स्वरूप उपमर्दना अभा स्वरूप तो नाश नहीं होता है यदि स्वरूप तो ज्ञान होने पर सब कुछ भूमि आकाश आदि नष्ट हो जाए फिर ज्ञानी चल ही नहीं सकता है बात भी नहीं कर सकता है पानी भी नहीं पी सकता है रास्ता कैसे चलेगा दिखेगा तो चलेगा कुछ नहीं दिखना चाहिए इसलिए स्वरूप उपमर्दन नाश नहीं होने से न व्यवहार और लुप्त व्यवहार का लोप नहीं होता है भूते भूते सद्दैता पृथग्भूते भूम्यादिणी तथक्रिया यहा दृष्टा तथा सा लोके पृथक पृथक भूते भूते पंचमंतेथग्याण भूम्यादिवैते भूम्यादिवैत में तथक्रिया लोके यहाँ तथक्रिया तब तर्थ क्रिया एक पदे सा अर्थ क्रिया तब क्रिया जैसे प्रयोजन सिद्धि जिससे होती है लोक में जैसे दिखी गयी साफ ऐसे ही रहेगी वही गर्म है भोजन कर्म से भूख भूखा निवृत्ति होती है वही में घेतर डालेंगे तो जल जाती है जैसे पहले दिखती है ऐसे ही रहेगा अर्थक्रिया ऐसे ही रहेगी सत्या पृथक वो तो आदि रूपणी पृथ्वी आदि जितने रूप है सब है द्वैत पृथक समझ पर मिथ्या तो निश्चय होने पर भी जैसे लोक में अर्थ क्रिया दिखती है ऐसे ही रहेगी ऐसे ही रहेगी मिथ्या तो निश्चय हो गया किंतु तरह ऐसे ही रहेगी केवल उसका निश्चय हो गया ये झूठा मिथ्या है सत्य नहीं है रूपते न सत्व सांख्यादिधीयेद निराश क्रीय सीतीय ब्रह्म अद्वैत ब्रह्म अद्वैते है भिन्न कुछ भी नहीं है यदि कुछ भी नहीं तो्य वैशेक वैशेक नैयायिकोक मीमातलोक सौ भेद कहते जीव ईश्वरभेदे जीव जगतभेद जीव जीव परेद और आदि प्रपंच सत्य है ये सब कहते हैं संख्या आदि भी ही अभी उच्चमा जाता है निराश क्रिय क्यों नहीं करते निराकरण खंडन क्यों नहीं करते ऐसा शंका करने से उत्तर देते है व्यावहारिकेद से अस्मरभ्युपगत न त निराशा प्रयत व्यावहारिकेद मानते हैं अद्वितीय ब्रह्म है व्यावहारिकेद है या नहीं है ये है नहीं व्यावहारिक है जितने वो लोग कहते को हैं हम व्यावहारिक मानते ही है जीव ईश्वर भेद जीव जगत भेद जड़ चेतन भेद जीव जीव का भेद ये व्यावहारिक है व्यावहारिक कोई है जिसके ब्रह्म ज्ञान के बिना नाश नहीं होता है ब्रह्म ज्ञान होने पर भेद बुद्धि नष्ट हो जाएगी ब्रह्म ज्ञान के बिना नाश नहीं होता है प्रातिभाषिक ऐसा है ब्रह्म ज्ञान के बिना भी नाश हो जाता है प्राधिभाषी के सर्प रज में सर्प ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ रज सर्प बुद्धि नष्ट हो जाएगी रज ज्ञान होने से सर्प बुद्धि नष्ट हो जाती है से दृश्य ब्रह्म ज्ञान नहीं होने पर भी व्यावहारिक ज्ञान से नष्ट हो जाती है बुद्धि इसलिए वो प्राधिभाषी बुद्धि और सर्प बुद्धि आदि और ये आकाशवादी प्रपंच इनका ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होने से ही बाधित होता है इसलिए व्यावहारिक भेद हम मानते हैं न तो निराश है उसको हम निराश नहीं करते भेदवादी जितने कहो कहा हम कहते हैं। तो मानते कैसे मानते व्यावहारिकार्थी तो को नहीं मानते वो लोग पारमार्थी कहते हैं हम व्यावहारिक तो मानते ही इसलिए भेद का निराश करने के लिए यत्न तो नहीं करते हैं सांख्य कानाद बौद्धा जगत भेदो यथा यथा तथा देखो प्रथम में एक ही पादी पद साख्यनाद बौद्धादरतीया बहुजने सांख्या सां, आद्या ये सांख्य कानाद बौद्धाद्यांख्य कानाद बौद्ध इत्यादि जितने यथा यथा भेद उत्प्रेक्षत जिस जिस प्रकार जगत का के भेद कल उत्प्रेक्ष कल्पना करते हैं कैसे कल्पना करते, करते अनेक युक्ति से जगतभेद जैसे जैसे कल्पना करते हैं ऐसा तथा तथा भगवत ऐसा हो ठीक है अनेक कल्पना करते हम कहते ठीक है बहुत प्रकार है व्यावहारिक तो हम मानते ही पारमार्थिक मानते हैं, तो व्यावहारिक भेद पारमार्थिक अद्वित का विरुद्ध है कल्पित भेद है अद्वितीय अभेद है पारमार्थिक है कल्पित है भेद दोनों का विरुद्ध है मरुभ में है पारमार्थिक है उसमें जल कल्पित है गिल्ली हो जाएगी मरूभूमि कल्पित भेद करते रहो सारा प्रपंच वो लोग अनेक प्रकार तो युक्ति के द्वारा भेद कल्पना करते ठीक है भेद हो अद्वितीय ब्रह्म ही पारा है बाकी से वो कल्पित है व्यावहारिक मानते ही प्रमाण सिद्ध से सत्य भेद से अवज्ञा अनुपन्न इत्याशं वो शंका करते हैं ये तो सब सक्तो का भेद विभिन्न प्रकार भेद है प्रमाण सिद्ध है आंख्य नयाय के लोग प्रमाण से निश्चय करते सब भिन्न है जीव भिन्न भिन्न है जीव जगत भिन्न है सब की सत्ता भिन्न भिन्न है ये सब भेद सब अलग अलग है प्रमाण आप कह हम उसको पारमार्थी नहीं मानते व्यावहारिक मानते अर्थात तो उसकी अवज्ञा करते हो जब प्रमाण सिद्ध है उसकी अवज्ञा तो ठीक नहीं है, अनुपन्न अवज्ञा उसका नहीं मानना क्या नहीं करना वो तो, तो प्रमाण सिद्ध है खाली कल्पना करते हैं अनुमान के द्वारा सिद्ध करते प्रत्यक्ष दिखता है प्रमाण सिद्ध वस्तु की अवज्ञा करना तो ठीक नहीं है ऐसा संकाओं से उत्तर देते हैं अवज्ञात सद्वयत निशंकवादि कादान तयजानता अद्वैत अन्यवादि निसंकज्ञात सद्देत ब्रह्म अन्न्यवादियों के द्वारा निस्सारहीत होकर के की है अवज्ञानकी एव तदतताता अवज्ञानतम सदअप नि्यवादी भी एवं अस्कम का क्षति ही तद्वैतम अवजानतम तद्दीतम एक पद है अवजानता अस्मक उनके द्वैत की अवज्ञा करने वाले हमारी क्या हानि है उन्होंने तो सद अद्वितीय ब्रह्म अवैत को निराकरण कर दिया नि संकार होकर तो के शंकारहित होकर तो के अन्यवादी भी अन्यवादियों ने सद अद्वितम अवज्ञातम उनकी अवज्ञा कर ली सद अद्वितीय ब्रह्म है शंकारहित होकर के अन्यवादियों ने उसकी अवज्ञा कर ली अद्वैत ब्रह्म नहीं मानते द्वैत कहते यदि प्रमाण सिद्ध अद्वैत को बिना शंका वो निराकरण कर देते हैं तो तद्वैतम अवजानतम अस्माकम का उनके द्वैत है श्रुति नहीं उसकी अवज्ञा करने पर हमारी क्या नहीं है अद्वैत प्रमाण सिद्ध है श्रुति सिद्ध है बिना शंका उन्होंने उसका अभिज्ञान कर दी तो उनके द्वैत का अभिज्ञान करने से हमारी क्या क्षति अन्यवादी निसंक सद अद्वैत अवज्ञातम एवं तद्देतम अवजानतम अस्कम का क्षति उनकी द्वैत अभिज्ञान करने वाले हमारी क्या हानि है यथा अन्यवादी भी, भी अन्यवादी संख्या निसंक संकार होकर तो हो के श्रुतियादी सिद्ध ऐसी अवज्ञा क्रियुत्यादि श्रुति शुत्य, अनुभव सिद्धे है सद अद्वैत ब्राह्मण उसकी अवज्ञा की जाती है। करते है तो श्रुति युक्ति अनुभव अवस्थम अस्मि हम जो निराकरण करते हैं श्रुति प्रमाण युक्ति अनुमान और अनुभव उसका आश्रय करके असम द्वैता अनादरण किम हिते उनके द्वेत के अनादर करेंगे तो क्या हानि है श्रुति युक्ति अनुभव का आश्रय करके हमने उनका देवता की अवज्ञा की तो क्या है नवता अनादरणी की वो तो बिना शंका श्रुत्यादि सिद्ध अद्वितीय ब्रह्म के अवज्ञा कर देते हैं। तो हम श्रुति युक्ति अनुभव का आश्रय करके उनके देवता अनादरण करेंगे तो क्या है नहीं? तो। and that